ऊंचा होता है अपने ही संकल्प और करनी से का धिककार धोकार जाता है देखा रह जाता है नीच योनियों में गिरता है हल्के संकल्प हल्के कर्म से नीच य्योनी में जाता है ऊंचे संकल्प ऊँचे कर्मों से ऊंचा हो जाता है और निसंकल्प है तो स्वयं नारायण हो जाता है नीसंकल्प अवस्था स्वयं नारायण चैतन्य की है अवस्था नहीं अभी घोसला को लगाया तो देखो घोसला की पत्नी घोसला लगे हैं सेवा में घोसला कहाँ है गेट पे हैं देख लें ये सेवा है गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा क्या मूड पिछाने गुरु सेवा क्या चंचलाएं जाने हमने बहुत चंचलाओं के कारण बहुत घाटा है? बहुत बहु नुकसानी सहन करी आपने स्वास्थ्य स्वास भी जूती जो जू। बच्चों का भी पतन हो जाता है चंचलाओं के कारण लड़कों का भी पतन हो जाता है hmm. सदा के लिए नियम कड़क नियम महिला आश्रम जाओ इधर में हरि ओम ओम ओम ओम ओम हरि ओम जैसे कुछ अपना ही मित्र है विषय विकारों के साथ जुड़ता है तो अपने आप का दुश्मन है और संयम सादगी परमात्मा प्राप्ति का इरादा बनता है बनाता है तो अपने आप का मित्र है आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपुरात्म ना अपने का बंधु है अगर आत्मा को चाहता है ईश्वर को चाहता है तो अपने आपका मित्र है अगर चंचल कर चंचलता करके बाहर का मजा लेना चाहता है विकारों में गिरती है गिरते हैं तो अपने आप के दुश्मन जितना भी विकारों में जो भी वेकार विकार विकार तो विकार है लेकिन विकारी का संपर्क विकारी का श्वासोश्वास भी पतन करता है इसीलिए विकारों से भी बचें और विकारियों के श्वासोश्वास से भी बचें चंचलता से बचे और चंचलाओं के वाइब्रेशन से भी बचे ठीक है जीव आप ही संसारी है और आप ही ब्रह्म होता है जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी दूर ए, चार इंच दूर है माइक से माइक में मुंह मत घुसेड़ जी हम्म जब सदा के लिए आज्ञा मांग ले। जी, में मुंह घुसेड़ के चक्कर में राजद के चक्कर में तुच्छ हो जाते तो एक साल के अंदर तो महान बन जाए एक साल के अंदर हम्म इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो जो संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बनो संसारी बनना है तो संसारी बनो संसारी किसको बोलते हैं जो विषय विकारों में सुख ढूंढ़ ढूंढ के छटपटा के मर जाए उसको संसारी बोलते हैं जो सरकती हुई चीज़ों में सतबुद्धि करे उसको संसारी बोलते हैं और जो असरक आत्मा में प्रीति करे उसको साधक बोलते हैं अगर संसारी बनना है तो बनो छटपो पो मरो फिर साँप बनो कुत्ता बनो बकरी बनो खरगोश बनो ये संसारी और आत्मा का अभ्यास करें तो मुक्त आत्मा हो जाए महान आत्मा हो जाए जितात्मना प्रशांतस्य जो अपने इंद्रियों को जीतता है वो प्रशांत हो जाता है जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्षण सुख दुखेशु तथा मान सर्दी गर्मी शीत उष्ण मान अपमान सब द्वंद्व है उसको स्वप्न किना ही पसार होने दो आप अपना निर्द्वंद्व ओम स्वरूप आत्मा है उसमें डटे रहो लग जाए तो इस साल भर तो बहुत हो गया छः महीने में भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है अब परमात्मा प्राप्ति होगी तो समस्या कौन सी रहेगी कौन सा दुख रहेगा कौन सा भय रहेगा कौन सी चिंता रहेगी सब दुख दरिद्रता भय शोक उसी को होते हैं जो संसार में सुखी होना चाहते हैं। वे बड़े मूर्ख हैं जो संसार में सुख ढूंढते हैं संसार तो दुखाले है दुखाले में सुखी होना बड़ी भारी गलती अपने आत्म में सुखी रहो दुखाले में सुखी बनने की कोशिश नहीं करो बीतने दो जिसके घोड़ा गाड़ी चलाते भगवान रथ चलाते ऐसे अर्जुन को भी बोलते हैं आगमो अपाइनो अनित्यास शीतोष्ण शीतोष्ण शीतमाना ठंडी उष्ण माना गर्मी शीतोष्ण सुख दुख नुखेशो तथा मान अपमान हो ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये सब आगम अपाय है अनित्य है उनको सहन करो अपने आत्मा में टिको ओम ओम ओम ओम हरि ओम हरि ओम देखो घोसला की सेवा सफल हो गई ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ हाँ संसारी होने की है तो संसार में मरो और जन्मो आकर्षित हो और परमात्मा को पाने की इच्छा है तो मुक्त आत्मा हो जाओ कठिन नहीं है दुर्लभ भी नहीं है अपना आपा है उसको पाने में क्या कंजूसी करना क्या देर करना हरिओम हरिओम जाओ भोजन करो तैयार